भागवत श्रीमद्भागवत महापुराण नवस्क अथ चतुर्थो चतुय नाभाग और अम्बरीश की कथा श्रीशुकुवाच नाभागोनाभगापत यम त्रातर कवि यविष्टम व्यभंदाज ब्रह्मचारीणमागत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनोपुत्र नभ नभग का पुत्र था नाभाग जब वह दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने अपने छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आप आपस में बांट ली थी भ्रातरो भांग तिम मह्यम भजाम पितरम तव तामार पुत्र कृथा उसने अपने भाइयों से पूछा भाइयों आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं उसने अपने पिता से जाकर कहा पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है पिता ने कहा बेटा तुम उनकी बात ना मानो इमे अंगी रसम आसते धसठम ष्ठम पेत्याह कवे मुह्यंती कर देखो ये बड़े बुद्धिमान आंगि गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं तम संशय सुक् देवे, देवे महात्मन ते स्वयंत सत्र परिशेषित महात्म दाशंधी तेता तथा चतवान्था तस्मय जो स्वर्गम ते सत्र परिशेषितम् तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी दो सूक्त बतला दो जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ अपने उसने अपने पिता के आज्ञानुसार वैसा ही किया उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए तम कश्य स्वीक्यतम पुरुष कृष्ण दर्शन वाचो तरभ्यमेदम वा, तर तो वा सुखम वसूम जब नाभाग उन धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया उसने कहा इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है ममेदम ऋषि मि तरी स्म मानव श्यान्नवते पितरी प्रश्न तथा नाभाग ने कहा ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है इस पर उस पुरुष ने कहा हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा यज्ञवास्तुगतम सर्व्ष्टम ऋषय क्वचे चक्रोर्विभागम रुद्रा स देव सर्वर् पिता ने कहा एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञभूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्र देव का हिस्सा है इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए नाभागस्त प्रणम्याह तबे स यहा हमें पिता ब्रह्म प्रसाद ये नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभो यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी है मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है भगवान मुझसे अपराध हुआ मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ यत् पितावद्धरम तम च सत्यम प्रभाससे ददामबित् मंत्र दिशे ज्ञानम तब भगवान रुद्र ने कहा तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ गृहाण द्रवणम दत्तम मत्सत्रे मत्सत मस्त, परिशेषित युक्ता रुद्रो भगवान् सत्यवत्सल यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ तुम इसे स्वीकार करो इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंत हो गए या एत संस्मरे प्रातः साहित कविर्भवती मंत्र जो गति तथात्म जो मनुष्य प्रातः और साय एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है नाभागा सोभुन महाभागवतः नासपृसन ब्रह्म सापोपी प्रतिहतः क्वे नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे जो ब्रह्म साप कभी कहीं रोका नहीं जा सका वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका वतह, ना निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दा परीक्षित ने पूछा भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्सी अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका श्री सुखवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपतिमि अभ्याम चिहम लब्ध्वा विभुव चातुलम भुवि मेणेत दुर्लभ पुंसा सर्वस्व संस्कृत विद्वान्मन निर्वाणम तमो विशति यदुमा श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे पृथ्वी के सातों द्वीप अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल चार दिन की चांदनी है उसका दीपक तो बुझा बुझाया है वासुदेवे भगवती तद्भक्ति सुच साधुसु प्राप्तो भाव परम विश्व जयनेदम स्मृत भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उसका परम प्रेम था उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेरे के समान जान पड़ती है सबई मनह कृष्ण पदार वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णरे करो हरे मंदिर मार्जनाधिशो चकाराति सत्को उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणार विंद युगल में वाणी को भगवत भगवद्गुणानुवर्णन में हाथों को श्रीहरि मंदिर के मार्जन सेचन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था मुकुंदलिंगालय दर्शन दृशो तद्भृत्यास्पर्शे संगमं घ्राणम च तत्द सरोज सौरभे श्रीमत्ल्य रचना तदर्पिते उन्होंने अपने नेत्र मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में अंगसंग भक्तों के शरीर स्पर्श में नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रत्ना जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था पाद हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषि के सदाभिवंद कामम च दास न तो काम काम्य यथोत्तम श्लोक का जनाशया रति अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते राजा अम्बरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था भोगने की इच्छा से नहीं बल्कि इसलिए कि किसे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है एवं सदा कर्म कलाप महात्मन परे धि यज्ञे भगवत यथोक्षजे सर्वात्म भाव विदी मीमा त इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञपुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे इजेश मेंधर यज्ञमीश्वरम महाविभूत्योपचितांग दक्षिण ततए वशेष्ठात गौतमादिभ धन्वन्निश्रोतमसो सरस्वती उन्होंने धन्वनाम के निर्जन देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ असीत गौतम आदि विभिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी यतुष गृहवाण सदस्य ऋत्जो जनाल्यूपाश्चानिम शाभ्य दृश्यंत सुभाष उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे स्वर्गो न प्रार्थित हो यश्य मी रम प्रियपा श्लोक चेष्ट उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते समर्ध्य स्वराज्य परिभाता दुर्लभा नापि सिद्धान बुकुंदम पश्यत वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है वे वस्तुएँ उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत दुख और तिरस्कृत थी सक्ति योगे तपो न तपोयुक्त पार्थिव स्वधर्मेण हरिम प्रीणन संगान सर्वांचने जो राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्तियोग योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया गृह सुधारे सुसुते सुबंधु सु सु दिपोत्तम सन्दनवाजिपत्यु अक्षय रत्ना भरनायुधादे स्वनकेश घर स्त्री पुत्र भाई बंधु बड़े बड़े हाथी रथ घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगणी सेना अक्षय रत्न आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले केशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं तस्मा अदाधरीश्चक्रम प्रयत्न देखा भयावह एकांत भक्तिभावे न प्री तो भित्याभिरक्षण उनके अन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है आरा कृष्णम आरिराधो कृष्ण महिष्यातुल्यशील द्वादशी व्रतम राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील संसार से विरक्त एवं भक्ति भक्तिपरायण थी एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया व्रतांते कार्तिकेय मास ही तृत समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन ज्याम व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने तीन रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की महाभिषेक विधा सर्वोपस्कर समाषेच्यांबराक्य तद्गन पूजयामाश केशव बार भक्ति गवाम रुक्म विषानाघ्रीण सुवासा शीलोपस्कर संपदाणो साधु विप्रेभ्यो गृहधान भोजाल ग्रह स्वाद्व गुणवत्तम उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र आभूषण चंदन माला एवं अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी वे सिद्ध थे तथापि राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उनका पूजन किया तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन खिलाकर उन लोगों के घर साठ करोड़ गवे सुसज्जित करके भेज दी उन गौ के सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे वे गौवें बड़ी सुशील छोटी अवस्था की देखने में सुंदर बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी उनके साथ धुने के उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी लब्ध काम पारणा जो फ्रम तस्य तरह तिथि साक्षात दुर्वासा भगवान भूत जब ब्राह्मणों को सच कुछ मिल सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ज्य भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे तमानर्चातिथि पुम भूप प्रत्युत्थान सना येभ्य बराह वहा राजा पाद बोला मुबरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की प्रतिनंद्य संत्यान चाम कर्तुम आवश्यक निम्ध्य बृहध्यान कालिंदी सलिले दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए युमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे मुहूर्तावशिष्टायां द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतया मास धर्मज्ञो दुझे इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया ब्राह्मणाती क्रमे दोषो द्वादश्याम पदपारणे यहाँ साधु मे भू याद अधर्मो वाण माम उन्होंने कहा ब्राह्मण देवताओं ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए अम्भसा केवलनाथ कर भ्रतपारणम प्रहुरभम विप्राशित नाशितम चब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा ब्राह्मणों श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है नहीं भी करना है इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ एतपह प्रा से राज्य प्रत्यच कुरुश्रेष्ठ द्विजागमन सह ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परिच्छेद वे केवल दूरवासा जी के आने की बात देखने लगे दुर्वासा यमुनाकुलाकृत आवश्यक आगत राज्ञाभिनितुभे चेष्टतम धिया दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने हनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है मनुना प्रचलत गात्रो भ्रगुटी कुटलाल नह बुभिक्षिता सुतराम कृतांजलि अभासत उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे इसलिए यह ध्यान करके राजा ने पारण कर लिया है वे क्रोध से थर थर काँपने लगे भावों के चढ़ जाने से उनका मुँह विकट हो गया उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अंबरी से डांट कर कहा अहो अस्मत्त पश्चर्मातिक्रम विष्णो अभक्त से समना समालील अहो देखो तो सही यह कितना क्रूर है यह धन के मद मत में मतवाला हो रहा है भगवान की भक्ति तो इसे छूतक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है यो माम अतिथि माया तम आतिथ्य न निमंत्र चुंग सस् दर्शये से फलम देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है किंतु फिर भी मुझे खिलाए भी ही खा लिया है अच्छा देख तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपिता तया स निर्म में तस्मै कृत्याम काला नलोपम योग कहते कहते वे से जल उठे उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की वह प्रलय काल की आग के समान धहक रही थी तामापतम जलती मसी हस्ताम पदा भुवम वेप यंतिम समुद्विक्ख्याला पदा नृप वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अंबरीष पर टूट पड़ी उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी परंतु राजा अंबरीष उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए वे एक पग भी नहीं हटे ज्योंकि त्यों खड़े रहे राग दृष्टम भृत्य रक्षायाँ पुरुषे न महात्मना ददा प्रत्याम ताम चक्रम क्रुद्धा ही मेव पाव परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की क्रिया को जलाकर राग का ढेर कर दिया तद भीद्रव दुद्वीक्ष स्वप्रयासम चले स्फलम दुर्वासा दुद्रवे भी तो दीक्षो प्राण परिक्ष जब दुर्वासा जिन देखा कि मेरी बनाई हुई क्रिया तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है तब भयभीत हो अपने प्राण प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एका एक भाग निकले तमन्वाव भगवद्रथांगम दावा निरुद्धो तिखो यथा तथा अनुसतमरीक्षारो गुहाम विवक्षो प्रसारो हम जैसे ऊंची-ऊंची लपटों वाला दावा सांप के पीछे दौड़ता है वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े दिशो नभ विवरा समुद्रा लोकांशालांश दिवत स यतो यथो धावत तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसह ददर्श दुर्भाषा जी दिशा आकाश पृथ्वी अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोग एवं स्वर्ग तक में गए परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा अलब्धनाथ सदा कुतचिन संतोमेशरिंदम समात त्राश्यात्मोजित तेजसोमा जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तब तो वे और भी डर गए अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देवशिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं भगवान के स्टेजों में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मोवाच स्थानम स विश्व में त्रीड़सने दुपरा संगे भ्रुभंग मात्रेण ही सदी दुक्षोह कालात्म यष्यति ब्रह्मा जी ने कहा जब मेरी दो परार्थ की आयु समाप्त होगी और कालस्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे उस समय उनके भ्रूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा अहम भगव दक्ष भ्रृगु प्रधान सभूते ससुरेश मुख्या सर्वे वयम जन्य वम मूर्धन मूर्धन्य पिता दो कहित वह। मैं शंकर जी दक्ष भृगु आदि प्रजापति भूतेश्वर देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए निम्बों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं प्रत्याख्या तो विरिंचेन विष्णुचक्रोपतापिता दुर्वासा शरण जाता सर्व कैलासवासिम जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए श्री रुद्रवाच व्यम नतातम प्रभुवाम भूमि ये प्यीवकोशा भवंति काले न भवंतिदसा सहसो यम भ्रमा श्री महा। महादेव जी ने कहा दुर्वासा जी जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते अहम सनत्कुमश नारदो भगवान जपिलोपातरतमोदेवलो धर्म आसुरी आसि मरीचि प्रमुखाशान्य सिद्धेशापारदर्शना विदाला सर्वे यां मयावृता मैं सनत कुमार नारद भगवान भगवान्ब्रह्मा कपिलदेव अपांतरतम देवल धर्म आसूरी तथा मारीची मरीची आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं तस्य से दम शस्त्र दुर्विशहम तबेव शरण जाहि हरिस्ते समम विधाषती यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है यह हम लोगों के लिए असह्य है तुम उन्हीं के शरण में जाओ वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवत यज वैकुंठाख्यम जदध्या से श्रीनिवास श्रियासह वहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वही निवास करते हैं संद्य मानोत शस्त्र बढ़िरा तत्दमूले पति सब आहाच्युतानंत सदीप दिन सदीप सित प्रभो किताग संभावे विश्व भाव दुर्वासा जी भगवान के चक्र के आगे से जल रहे थे आग से जल रहे थे वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े उन्होंने कहा हे अच्युत हे अनंत आप संतों के एकमात्र वांछनी हैं प्रभो विश्व के जीवनदाता मैं अपराधी हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए अजानत ते परमाुँ हृतम मयाघम भवत प्रिया विधे तचि विधात उचेत मन्नाते नारकोपी आपका परम स्वभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है प्रभो आप मुझे इससे बचाइए आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है श्री भगवान वाचा अहम् भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय श्री भगवान ने कहा दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है मेरे सीधे सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में रख, रख रखा है भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे न हम आत्मा नसा से मद भक्त साध फिर विना श्रिय चात्यंत किम ब्रह्मण ये साम गतिरह पर अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपने अर्धांगनी विनाश रहित लक्ष्मी को ये दारागार पुत्राप्ता प्राणावित परम हित्वाम शरण जाता कथमता मुत्साह जो भक्ति स्त्री पुत्र गृह गुर्जन प्राण धन एहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ मई निर्ब्ध हृदया साधव समदर्शना वशीकुवंती माम भक्त सस्त्रीय सत्पतिम यथाम जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं मत् सेवया प्रतीत चालोक्यादिचतुष्ट ने क्षंत्र सेवया पूर्णाकुतोन्नत काल विद्रुतम मेरे अनन्न्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालोक के सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते फिर समय के फेरे से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है साधव हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्य न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि दुर्भाषा जी मैं आपसे और क्या कहूँ मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता उपायम कथित तब भी प्र अयम ब्रह्मात्मा भीचारस्ते यतस्तम जात वही भवान साधु प्रहितम प्रहृत तेज प्रहर तो कुरते शिवम दुर्भाषा जी सुनिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है आप उसी के पास जाइए निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है तपो विद्याप्राणाम निःश्रेयस्करे वे तेव दुर्मुनी तस् कल्पे ते, कल ते कर्तुर्य था इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं ब्रह्मस्तद्रम ते नाभागतनयम नृपम क्षमा पय महाभागम ततः जी आपका कल्याण हो आप नाभागनंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए तब आपको शांति मिलेगी ये श्रीमद्भागते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायां नव स्क अमरीश्चरित चतुध्याय